पेशेंट आते हैं तो आप क्या करते हैं तू तो कहता हूं कि हर पेशेंट से कि देखो फ्रिज का पानी पीना बंद कर दो पहले और अगर संभव है तो गर्म पानी पियो उकाड़ा हुआ पानी पियो तो मैंने कहा हिंदुस्तान में तो हजारों साल से धर्म यही कहता है कि गर्म पानी पियो हमको का जरूरत थी ये काहे को उठा लाए ये बीमारी हम हमारे घर में तो हमारे पास इतनी भी चॉइस नहीं है जुडिशियस कि किसको हम टेक्नोलॉजी कहें और किसको हम रिजेक्टेड और रिडेंडेंट टेक्नोलॉजी और सच्चाई यह है कि जो चीज यूरोप में रिजेक्ट हो जाती है जो वहां रिडेंडेंट घोषित कर दी जाती है उसी को उठाकर हिंदुस्तान में इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं और आज का ताजा ताजा उदाहरण दू ये पेजर पेजर 20 साल पहले फेल हो गया पूरे यूरोप क्यों फेल हो गया पेजर इस्तेमाल करने के लिए एफ फ्रीक्वेंसी के चैनल चाहिए और उसके खास तरह के रिसीवर आते हैं वो बनाने में पैसा बहुत खर्चा यूरोप के देशों ने देखा कि पेजर इस्तेमाल करते हैं तो नेशनल जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ रही है यूरोप के देशों ने धीरे धीरे पेजर से छुट्टी पाई हमारे यहां वो एफएम फ्रीक्वेंसी के चैनल्स इस देश में इंपोर्ट कर लिए एक सरकार ने नरसिम्हा राव की सरकार अब वो आ गए काम क्या करें मालूम नहीं पड़े हुए थे तो इस देश में एक बड़े अद्भुत व्यक्ति थे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सजेशन दे दिया कि ये जो आ गए हैं इनका कुछ तो करिए जंग लग रही है तो कुछ पेजर वेजर चालू कर दीजिए और मुझे फिनेंस सेक्रेटरी थे एसपी शुक्ला वो कहने लगे कि यार उतनी डिबेट हुई उस दिन कैबिनेट की मीटिंग में कि यूरोप ने पेजर क्यों रिजेक्ट किया कुछ सोच समझ के किया होगा और उन्होंने जब टोटली रिजेक्ट कर दिया किसी टेक्नोलॉजी को तो तुम काहे को उठा के ला रहे हो उसको लेकिन हमको तो यूरोप का डपिंग ग्राउंड बनने की आदत पड़ गई मानसिक गुलामी इस देश में इतनी जबरदस्त है कि यूरोप जो करके छोड़ देगा उसी को उठा के हम गाना गाने लगते हैं कि यही टेक्नोलॉजी सच्चाई ये है कि पेजर की टेक्नोलॉजी उनके यहां रिजेक्ट हुई रिडेंडेंट हुई और उसको रिडेंडेंट घोषित करवाने में सबसे बड़ी भूमिका ये अदा हुई कि पैसा बहुत खर्चा होता है आउटपुट कुछ भी नहीं है उसका नेशनल मनी का वेस्टेज है तो फ्रांस ने सबसे पहले खत्म किया फिर जर्मनी ने खत्म कर दिया फिर और तमाम देशों ने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया अब वो वहां खत्म हो गया लेकिन उनके पास मशीनें पड़ी हुई थी उनका क्या करें हिंदुस्तान में लाए और डंप कर दिया और आपके यहां चालू है जिसको देखो वहां लगाए घूम रहा बड़ा है इस देश में तो स्मार्टनेस की निशानी बन गई है जिसको देखो यहां लगाए घूम उससे पूछ लीजिए कि इसका इस्तेमाल क्या उसको मालूम नहीं है इसको हैंडल कैसे करते किसी को नहीं मालूम ट्रेडर को हैंडल करने के बारे में मैं किसी से मैं तो क्योंकि टे, टे, टे, टे, टेलीकम्यूनिकेशन टेली में काम कर चुका हूं इसलिए मुझे मालूम है कि उसको हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है लेकिन हम खोसे हुए घूम रहे हैं अननेसेसरी इस देश की नेशनल जो है एक्शयकर को बर्बाद कर करना है और क्या मान रहे हैं कि साहब बड़ी भारी टेक्नोलॉजी इस देश में आ गई टेक्नोलॉजी ऐसी कोई भी आपके देश में नहीं आती टेक्नोलॉजी हमेशा लोकल होती है थ्योरीज यूनिवर्सल हुआ करते हैं और इन टेक्नोलॉजीज का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा अगले 10-12 साल में जवाब आप देखेंगे दे। इस देश में ऐसी ही रिजेक्टेड टेक्नोलॉजी आई थी जब भोपाल गैस हत्याकांड हुआ था वो अमेरिका की लाई हुई टेक्नोलॉजी थी आपको मालूम है यूनियन कार्बाइड कंपनी उसको लेके आई थी और जब यूनियन कार्बाइड आ रहा था तो इस देश के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मना किया था कि जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहा यूनियन कार्बाइड ये हमारे देश के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी के कुछ अंधे लोग हैं इस देश में जो मानते हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी माने भगवान देवता उसके नीचे कुछ नहीं हमारी अपनी टेक्नोलॉजी माने बेकार रद्दी कोई मतलब नहीं जो अपने पास टेक्नोलॉजी है उसको कभी प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे अमेरिका से जो भी कूड़ा कचरा मिल जाएगा उसी को टेक्नोलॉजी मानके इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वही किया इस देश में और टेक्नोलॉजी के नाम पर पिछले 40-50 साल से जो नाटक इस देश में चल रहा आप शायद उसकी कहानी इतनी लंबी है सुनाते सुनाते कई समय लगे क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर चुका और रियल जो टेक्नोलॉजी है इस देश में उसके बारे में हमको सोचने की फुर्सत नहीं उसको कैसे इम्प्रूव करें कैसे इनोवेट करें कैसे उसको ऑपरेशनल बनाएं उस पर किसी का दिमाग नहीं लगता जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं हिंदुस्तान में एक बड़ा भारी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया लगा पता है क्या रिसर्च प्रोजेक्ट है चंद्रमा से कुछ पत्थर के टुकड़े आए हैं उस पर रिसर्च हो रही है सैकड़ों करोड़ रुपया उसमें लगा होगा और जब मैं सीएसआईआर में था काम करता था तो मैं रात दिन चिल्लाता था कि यह चन्द्रमा से पत्थर के टुकड़े आ गए तुम्हारे किस काम के अमरीका वालों को करने दो यूरोप वालों को करने दो क्योंकि उनके पास करने के लिए अब काम नहीं है तो वो चंद्रमा का भी काम करेंगे मंगल का भी करेंगे बृहस्पति का भी करेंगे तमाम तरह करे के खोजेंगे खोजने दो उनको हमें तो हमारे गांव में अभी पीने का पानी नहीं दे पाए हैं पचास साल में ये काम करने की जरूरत है हिंदुस्तान के चालीस करोड़ लोगों को भोजन नहीं दे पाए हैं दो समय का ठीक से चालीस करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं और तुम सैकड़ों करोड़ रूपया चंद्रमा के आए हुए पत्थर के टुकड़ों पर इन्वेस्ट कर दोगे निकलेगा क्या उससे तो मालूम उनको भी नहीं है जो उसमें काम कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि राजीव भाई कुछ रिसर्च पेपर जब अपने पब्लिश हो जाएंगे तो अपन को भी अमेरिका जाने का मौका मिल जाएगा बस बात खत्म हिंदुस्तान का डेरा घरक होता हो जाने तो हमको अमेरिका जाने का मौका मिल जाएगा चंद्रमा के पत्थर के टुकड़ों पर रिसर्च कर और मैं उन्हीं दिनों में सीएसआईआर में चिल्लाया करता था मैं ये कहता था कि जितने सैकड़ों सेक, एक या एक करोड़ रूपये का कुछ प्रोजेक्ट है तो इतने करोड़ रुपए बर्बाद करके तुम जो रिसर्च कर रहे हो अगर ये रुपया तुम हिंदुस्तान में गोबर गैस का प्लांट लगाने पर खर्च करो तो गांव गांव में ईंधन की समस्या हल हो जाए वो नहीं करेंगे चंद्रमा से आए हुए पत्थर के टुकड़े पर रिसर्च करेंगे गांव गांव में ईंधन की समस्या हल हो जाए ऐसी कोई रिसर्च करनी हो तो नहीं करे एक दिन मैंने मीटिंग में कहा तो हंसने लगे सब मैंने कहा कि आपको मालूम है हिन्दुस्तान में टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की क्या हालत है हमारे साइंटिस्टों का दिमाग कैसे चलता है जरा देखिए इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर्स का दिमाग चलता है इस देश में दिमाग जो है ना पूरी तरह से गुलाम है तो गुलाम दिमाग जो है नई चीज नहीं सोचता जो गुलामी की बातें हैं वो ही सोचता तो क्या सोचेगा आप जानते हैं ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट है तो दिमाग क्या चल रहा है कि इस देश में कार का उत्पादन बढ़ाते चले पेट्रोल की कमी डीजल की कमी है, है कंजम्शन इस देश में बढ़ता जा रहा तो दिमाग कहां चल रहा है सीएलओ भी बनवा दो डेबू को भी ले आओ तो फलाने को भी ले आओ सबको लाइसेंस दे दो फ्री कर दो जितनी कार इस देश में आ सके मार्केट में आ जाए जितने टू व्हीलर्स आ सके आ जाए जितने थ्री व्हीलर्स आ सके आ जाए पिछले पांच छह साल में इस देश में कारों का उत्पादन तीन गुना हो गया लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के चक्कर और दूसरी तरफ हम बराबर देख रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है डीजल नहीं है ये नहीं है वो नहीं है ये रोना रोना हमेशा रोते रहे तो कर क्या रहे हैं कि बराबर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप चार व्हीलर बनाते चले जाइए जो पेट्रोल खाते हैं डीजल खाते हैं कुछ खाते हैं एक दिन मीटिंग चल रही थी तो मैंने कहा कि इसका उल्टा क्यों नहीं करते कुछ ऐसी तरकीब क्यों नहीं सोचते कि पेट्रोल का कंजम्पन कम हो कुछ ऐसी तरकीब क्यों नहीं सोचते कि डीजल का कंजम्पन कम हो तो कहने लगे क्या आप उल्टी बात कर रहे हैं मैंने कहा यही सीधी बात है अगर आप ये तरकीब नहीं सोचोगे कि कैसे पेट्रोल का कंजम्पन कम हो कैसे डीजल का कंजम्शन कम हो तो आप इस देश को बर्बाद कर दोगे कितने दिन विदेशी कर्जा ले लेके आप अपनी कारें चलाएंगे कितने दिन विदेशी कर्जा ले लेके आप इस देश में डीजल का कंजपशन पूरा करेंगे तो कहने लगे कैसे होगा मैंने कहा आप एक सर्वे कराइए और हिन्दुस्तान में पता करिए टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की क्या स्थिति तो बेंगलोर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे उनको ये बड़ा अच्छा लग गया उन्होंने कहा राजीव मैं इस पे काम करता हूं मैंने कहा जरूर करिए एक डेढ़ साल उन्होंने बड़ा भारी काम किया काफी सर्वे किया सर्वे की रिपोर्ट आई और कही रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट यह है कि हिन्दुस्तान में अभी भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें सिक्सटी बैलगाड़ी से है सिक्सटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इस देश में बैलगाड़ी से होता 40% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इस देश में या तो चार पहिए वाली या रेलगाड़ी या हवाई जहाज से है तो मैंने उनसे कहा जो साइंटिस्ट साहब जिन्होंने काम किया कछालकर साहब बड़े बारी व्यक्ति हैं अर्थशास्त्री भी थोड़ा जानते हैं मैंने कहा मान लीजिए ये सारा का सारा बैलगाड़ी वाला गुड्स हम जो है हवाई जहाज से ले जाना चालू कर दें या रेल से ले जाना चालू कर दें या ट्रक से ले जाना चालू कर दें तब क्या स्थिति होगी तो उन्होंने सिंपल जो सेंटेंस मुझसे कहा कि राजीव तब इस देश का ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट 70,000 ऑफ करोड़ पे पहुंच जाएगा अभी सिर्फ 20,000 हजार करोड़ रूपये फिर 70,000 हजार करोड़ पर पहुंच जाए और तब तुम्हारी पूरी की पूरी इकोनॉमी कॉलेप्स कर जाएगी तो वो रिपोर्ट आने के बाद फिर एक दिन सीएसआईआर की मीटिंग में मैंने कहा तो फिर ऐसी रिसर्च क्यों नहीं करते कि ये सिक्सटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो बैलगाड़ी से हो रहा है ये एट्टी कैसे हो जाए कहने लगे ये कैसे हो सकता मैंने कहा सिंपल सा काम है बैलगाड़ी के पहिये में बियरिंग लगा दो लेकिन कहने लगे बैलगाड़ी के पहिये में बियरिंग तो लग सकती है लेकिन अमेरिका जाने का मौका नहीं है उसका हां और ये मेरे देश के एक बड़े सीनियर साइंटिस्ट ने मुझको जवाब दिया कि बैलगाड़ी के पहिये में बियरिंग लग सकती है यह बात तुम्हारी बराबर है और शायद बियरिंग लग जाए तो बैलों के ऊपर बोझा कम पड़ेगा और उसी शक्ति में वो शायद डेढ़ गुना या दो गुना ज्यादा बोझा ढोकर ले जाएं। ये बात तुम्हारी सही है लेकिन उसमें बियरिंग लगाने से मुझे क्या फायदा मैं तो अमेरिका जा नहीं सकता अमेरिका कब जाऊंगा पेट्रोल पे कोई रिसर्च करूं डीजल पे कोई रिसर्च करूं ऑक्टेन नंबर उसका कुछ बढ़वा दू ये कर दू वो कर दू तब तो शायद अमरीका जाने का मौका है बैलगाड़ी के पहिये में बियरिंग लगाने में तो गांव में जाना पड़ेगा ऐसे इस देश का दिमाग चलता है सच में जो टेक्नोलॉजी है वो बैलगाड़ी के पहिये में है और बैलगाड़ी के पहिये को अगर हम इम्प्रूव कर दें तो हिंदुस्तान के ऑयल पूल अकाउंट के डेफिसिट को आप खत्म कर सकते हैं वरना कारों की संख्या बढ़ा के टू व्हीलर्स की संख्या बढ़ा के स्कूटर्स की संख्या बढ़ा के मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ा के आप तो डेफिसिट बढ़ाने ही जा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आपके देश में उतना प्रोडक्शन नहीं है पेट्रोल का आप जानते हैं जितनी आपकी नीड्स हैं उसका मुश्किल से फोर्टी से फिफ्टी आप प्रोड्यूस कर पाते हैं बाकी सारा का सारा आपके इम्पोर्ट करना पड़ता और शायद आप ये भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान सरकार के जितने इम्पोर्ट बिल हैं उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्ट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही है हर साल हजारों करोड़ रुपया हमको बर्बाद करना पड़ता लेकिन यह रुक सकता है रुकने के रास्ते भी हैं ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं है लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट क्यों नहीं है क्योंकि अमरीका जाने का मौका नहीं हिन्दुस्तान के गांव में जाना पड़ेगा और गांव से सबको नफरत जैसी हो गई कि गांव सुन के तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सी शिवरिंग होने लगती है बहुत सारे लोगों को तो गांव का नाम सुन टेक्नोलॉजी जहां है और जिसको इनोवेट करने की जरूरत है इम्प्रूव करने की जरूरत है वहां किसी का कोई ध्यान नहीं इस देश में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं चल रहा शायद आप ये सुनकर आश्चर्य से पूछेंगे सीएसआईआर की फोर्टी नेशनल लेबोरेटरीज है इस देश साइंटिस्ट उसमें काम करते एक भी साइंटिस्ट इस बात पर काम नहीं कर रहा है कि बैलगाड़ी के पहिये में बियरिंग कैसे लगाया एक भी साइंटिस्ट काम और सब हजारों हजारों रुपए तनख्वा पा रहे इस देश में। चंद्रमा से आए हुए पत्थर के टुकड़े पर तो काम चल रहा लेकिन बैलगाड़ी के पहिये में कैसे बियरिंग लगा के आप उसको और ज्यादा इफिशियंट बना सकते हैं इस पर कोई काम इस देश में नहीं चल रहा हमको मालूम ही नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजी पर हमें काम करना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करना चाहिए और कई बार टेक्नोलॉजी के नाम पर इतना बड़ा धोखा आपके साथ होता है इस देश में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का जितना बड़ा सेक्टर है ये तो हाईटेक एरिया माना जाता है ना और आपको शायद मालूम नहीं है कि आप जितनी दवाएं खाते हैं उसमें 90% परसेंट जो है जो दवाएं सारी दुनिया में बैन कर दी गई हैं रिजेक्ट कर दी गई हैं उन्हीं दवाओं को लाकर मल्टीनेशनल्स आपके देश में बेच देती हैं जिन दवाओं को एक क्लास का पॉइजन डिक्लेयर किया गया है वो दवाएं आपके देश में धड़ल्ले से बिक रही हैं जैसे ब्रूफेन ब्रूफेन एक क्लास का पॉइजन है ब्रूफेन खाइए तो किडनी भी डैमेज होती है लीवर भी डैमेज होता है ये बात सारे डॉक्टर कहते हैं लेकिन इस देश में धड़ल्ले से ब्रूफेन बिक रहा है जरा भी कहीं आपके शरीर में दर्द हो जाए तुरंत डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर देगा ब्रूफेन खा लीजिए आप और इसमें सच्चाई क्या है टेक्नोलॉजी के लेवल पे अगर आप उसकी गहराई में जाए तो जहां भी आपके दर्द है शरीर में उस दर्द को खत्म करने के लिए शायद मुश्किल से वन मिलीग्राम ब्रूफेन की जरूरत पड़ती मुश्किल से मैक्सिमम लेकिन आपको दी जाती है जो टैबलेट वो 400 हंड्रेड एमजी की होती 250 हंड्रेड एमजी से नीचे तो ब्रूफेन की कोई टैबलेट बनती नहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ बीएससी में पढ़ता था बाद में वो बायो ग्रुप में चला गया और डॉक्टर हो गया बड़ा भारी डॉक्टर है इस समय वहां वो काफी कुछ बेसिक रिसर्च का काम करता है तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि यह बताओ कि अगर मुझे शरीर में वन एमजी की ब्रूफेन की जरूरत है मेरे पेन को खत्म करने के लिए और मैं खाता हूं 400 हंड्रेड एमजी की टैबलेट तो क्या होगा तो उसने कहा सिंपल सी बात है 399 हंड्रेड एमजी जो तुम्हारे शरीर में चला गया ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा लेकिन तुम्हारा डॉक्टर तुमको बताएगा नहीं कि वो जो एक्स्ट्रा चला गया वो क्या गड़बड़ करने वाला और वो गड़बड़ जब शुरू हो जाएगी तो तुम दोबारा वापस डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर साहब अब मेरा किडनी फेल होने लगा या लीवर डैमेज कर रहा तो डॉक्टर कहेगा अच्छा ठीक है दूसरी टैबलेट फिर ले जाओ तो उसको खा के हो सकता है तुमको ब्रेन हेमरेज हो जाए तुम भी ऊपर चले जाओगे डॉक्टर साहब हाथ झाड़ के एक तरफ खड़े हो जाएंगे हम क्या करें साहब दवाई का रिएक्शन हो गया कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनके ऊपर उनकी दी हुई दवा से मरीज मरता मर जा उनसे क्या लेना देना उनको तो अपनी फीस से मतलब है उनको अपने पैसे से मतलब और आप शायद जान के आश्चर्य करेंगे कि जो मल्टीनेशनल इस देश में हाईटेक के नाम पर आते हैं वो मल्टीनेशनल कौन सी दवाएं बना रहे हैं बॉम्बे में एक बार एक बड़े भारी जज थे जिनका नाम था जस्टिस हाथी शायद कुछ लोगों ने नाम सुना हो। बहुत ईमानदार व्यक्ति थे उनके बारे में कहा जाता था कि दुनिया की कोई शक्ति उस आदमी को खरीद नहीं सकती और ये ठीक ही था जस्टिस हाथी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी भारत सरकार ने ये जानकारी करने के लिए कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो ड्रग्स बेचती हैं उनका पता लगाइए कि उसमें कितनी जरूरी दवाएं हैं कितनी गैर जरूरी दवाएं तो जस्टिस हाथी साहब की रिपोर्ट आई जो पार्लियामेंट में दो तीन बार उस पर डिस्कशन भी हुआ बाद में कूड़े खाने में फेंक दी गई वो रिपोर्ट वो रिपोर्ट क्या कहती जस्टिस हाथी ने उस समय कहा कि हिंदुस्तान में जितनी बीमारियां हैं टोटल तो उन सारी की सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए कुल मिलाकर एक दवाओं की जरूरत है हंड्रेड टैबलेट्स या दवाएं वो इंजेक्शन के फॉर्म में हों या टैबलेट्स के फॉर्म में हों या किसी और फॉर्म में हों 117 एंड हैं जिनसे आप हिंदुस्तान की सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं लेकिन उसी में उन्होंने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में 84,000 फोर बिक रही जो सब की सब बेकार हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं और ऐसी बेकार की दवाएं ही आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं और उसमें उन्होंने कहा कि नॉर्मली हर डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है उसमें एक ही दवा काम की होती है दस दवाएं आपके लिए बेकार हैं, जिनका कोई मतलब नहीं लेकिन दवा का बिल बने और डॉक्टर का ज्यादा असर पड़े आपके ऊपर इस देश में तो कुछ ऐसा मानस बनाए ना कि सब्जी की तरह से दवाएं खाएं तो बड़े स्मार्ट हैं और कम से कम दवा खाएं तो बेकार है आप कोई मतलब नहीं आपकी जिंदगी का जिस डॉक्टर के पास जाए अगर पांच सौ की फीस ले तो बहुत बड़ा डॉक्टर है और दस रूपये की फीस में आपकी बीमारी ठीक कर दे आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ये भी कोई कायदे का डॉक्टर तो उन्होंने एक ऐसा विश्व सर्किल बना दिया है जिसमें आप खाते रहिए रिडेंडेंट दवाएं बेकार की दवाएं जिनकी कोई जरूरत नहीं है डब्ल्यूएचओ कितनी बार कह चुका है कि हिंदुस्तान में बहत्तर हजार से ज्यादा दवाओं को तो तुरंत बैन कर देना चाहिए सेवेंटी टू को तत्काल बैन कर देना चाहिए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं क्यों क्योंकि मल्टीनेशनल्स उन दवाओं को बेच रहे हैं मानस में ऐसा बैठा हुआ है कि मल्टीनेशनल तो देवता है भगवान है वो लाएंगे तो सारी दवाएं अच्छी ही होने वाली और आपको मालूम नहीं है कि जो दवाएं वो बेच रहे हैं वो दवाएं उनके अपने देश में बैन की हुई हैं हेक्स्ट कंपनी हिंदुस्तान में जितनी मेडिसिन बेचती है वो एक भी मेडिसिन जर्मनी में बिकती नहीं बायर जितनी मेडिसिन इस देश में बिकती हैं वो एक भी मेडिसिन बायर की ना तो जर्मनी में बिकती है ना अमेरिका में बिकती है सैंडोज और सीबा बा गायगी ये दोनों कंपनियां जितनी मेडिसिन इस देश में बिकती हैं एक भी मेडिसिन उनकी अपने स्विस कंट्रीज में बिकती नहीं अमेरिकन लेबोरेटरी जितनी मेडिसिन इस देश में बिक रही है जॉनसन एंड जॉनसन जो भी मेडिसिन इस देश में बेचता पार्क डेविस जो भी मेडिसिन इस देश में बिकता वो अमरीका में नहीं बिकती बैन सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो क्लोरमसेनिकोल स्टेप्टोमाइसिन के कॉम्बिनेशन जो जितनी अमेरिकन कंपनियां बनाती हैं वो दुनिया के तमाम देशों में बंद है लेकिन हमारे देश में धड़ल्ले से देता है जापान में अभी तीन साल पहले वहां की सरकार ने पैरासीटामोल बैन किया क्योंकि पैरासीटामोल खा के जापान में करीब डेढ़ लाख बच्चे अपंग हो गए पोलियो के शिकार हो गए तब से वहां पैरासीटामोल बैन है यहां क्या है हर छोटे बच्चे को बुखार में आप ले जाइए डॉक्टर के पास तुरंत लिख देगा पैरासीटामोल खा लीजिए ये टेक्नोलॉजी दुनियाभर का जहर आपके यहां ला डंप कर रहे हैं और आपको मालूम नहीं आपकी मौत के साथ खेल रहे हैं और जो टैबलेट का मुश्किल से बनाने में पांच पैसे का खर्चा आता है वो टैबलेट बाजार में ढाई रुपए की दो रुपए अस्सी पैसे की तीन रुपए की बिकती है पांच पैसे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ब्रूफेन का पांच पैसे में बनने वाली ब्रूफेन ढाई रूपये पौने तीन रूपये चार रूपये और कभी कभी ब्लैक मार्केटिंग हो जाए तो और भी बड़े स्तर पर और आपको शायद अंदाजा हो आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आप कभी एक होमवर्क करिए कुछ रिसर्च का, का काम करिए कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में काम करने वाली कंपनियों के प्रॉफिट परसेंटेज थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड परसेंट में है 10, 20, 50 प्रतिशत के मुनाफे नहीं है हजारों प्रतिशत के मुनाफे जो दवाएं पंद्रह बीस रूपये किलो में बनती हैं उन दवाओं से जब गोलियां तैयार होती हैं तो दो एमजी ढाई एमजी की टैबलेट ढाई रूपये की तीन रूपये की दिखती है और दवा तैयार होती है पन्द्रह बीस रूपये में एक किलोग्राम बेसिक मेडिसिन बेसिक मेडिसिन तैयार हो जाती है पन्द्रह बीस रूपये में एक किलोग्राम उससे टैबलेट बना के बेच देते हैं ढाई रूपये में तीन रूपये में एक टैबलेट कितने प्रॉफिट परसेंटेज है आपको कुछ अंदाजा नहीं हो मैं तो इस काम में लगा हुआ हूं तो मैं जानता हूं कि आप शायद चुन के आश्चर्य करेंगे कि हजारों प्रतिशत के मुनाफे हैं इस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर हजारों करोड़ रुपया इस देश का बर्बाद हो रहा और आप खा रहे हैं ऐसी जहर दवाएं जिनकी कोई जरूरत नहीं इस देश में कितने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि बूस्ट हॉर्लिक्स मोल्टोवा कॉम्प्लॉन बोर्नविटा इसमें किसी में भी कोई शक्ति नहीं आप चाहें तो सौ बूस्ट के पैकेट खा लीजिए अपने बच्चों को खिला दीजिए कोई शक्ति नहीं बढ़ने वाली हॉर्लिक्स के एक पैकेट खत्म कर दीजिए कोई शक्ति नहीं बढ़ने वाली है कुछ नहीं बूस्ट क्या है मूंगफली की खली है गुजराती में जिसको आप मूंगफली की खड़ कहते हैं मूंगफली का खड़ बाजार से खरीद लाइए पन्द्रह बीस रुपए किलो में मिल जाएगा और वही बूस्ट के नाम पर बिकता है एक सौ अस्सी दो सौ रूपये किलो का हॉर्लिक्स में क्या है कुछ नहीं है चने का सत्तू जौ का सत्तू अंग्रेजी में कहें तो मोल्ट मोल्ट का मान ही होता जौ का सत्तू चने का सत्तू लेकिन अगर मैं कहूं किसी से जौ का सत्तू खाइए चने का सत्तू खाए क्या क्या फालतू की बात कर रहे हैं हम पढ़े लिखे स्मार्ट आदमी है जौ का सत्थू खाएंगे चने का तत्थू खाएंगे उनसे कही हॉर्लिक्स खाइए हां हम सब खाएंगे और उस पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ इट इज मॉल्टेड मॉल्ट माने ही होता जौ का तत्व और चने का तत्व लेकिन पढ़े लिखे ईडियट्स इस देश में बहुत हैं और उनकी वजह से इस देश में मार्केटिंग है मल्टीनेशनल का क्यों बिकता है कॉम्प्लोन इसलिए नहीं बिकता है कि उसमें कोई टेक्नोलॉजी है हाईटेक है या उसमें कोई शक्ति बिकती मिलती है वो तो इसलिए बिकता है कि टेलीविजन पे एक बच्चा कहता है आयम ए कॉम्प्लॉन बॉय एक छोटी सी बच्ची कहती है आयम ए कॉम्प्लॉन गर्ल और कॉम्प्लॉन क्या है टिन का डिब्बा जरा बताइए टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं हंड्रेड परसेंट ईडियोसिटी पे बिकता है कॉम्प्लॉन ना कोई शक्ति है ना उसमें कोई टॉनिक है और ये सारे के सारे बेकार के हेल्थ टॉनिक खा खा के हर साल हजार करोड़ रुपए हिंदुस्तान से हम बाहर भेज रहे हैं साले चार पांच हजार करोड़ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल की वो सारी दवाएं खाके बेच रहे हैं जो दवाएं जहर हैं और ऊपर से हजार करोड़ रुपया ये हेल्थ टॉनिक्स खाके बेच रहे हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमको लूटा करती थी उससे कई हजार गुनी ज्यादा लूट इस समय चल रही यही है ग्लोबलाइजेशन यही है लिबरलाइजेशन और ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन बहुत खूबसूरत तरीके से पहले भी चल चुका है ऐसा नहीं है कि यह देश में पहली बार चल रहा है अंग्रेजों ने यही चलाया था आपको शायद आश्चर्य होगा ये जानके कि यह फ्री ट्रेड शब्द इस देश के लिए नया नहीं है फ्री ट्रेड शब्द इस देश में सन 1813 से चलता रहा है 1813 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन में डिबेट चल रही है और वो डिबेट क्या है कि हिन्दुस्तान में फ्री ट्रेड करना है तो एक एमपी को एक दूसरा एमपी सवाल पूछता है कि वॉट डू यू मीन बाई फ्री ट्रेड तो बिल्वर नाम का एक एमपी है जो बड़ा भारी एमपी माना जाता है वो शमाने में जिसको फादर ऑफ द विक्टोरियन पीपल भी कहते हैं तो बिल्वर जवाब दे रहा हाउस ऑफ कॉमन्स में सन अट्ठारह में कि फ्री ट्रेड का माने ब्रिटिश गुड्स का हिंदुस्तान के पूरे मार्केट में भर जाना फ्री ट्रेड का माने इंडियन कंपनीज का ब्रिटेन की कंपनियों का सब्जुगेटेड हो जाना फ्री ट्रेड का माने इंडिया का कोई भी माल ब्रिटेन के बाजार में नहीं बिकना ब्रिटेन का सारा माल हिंदुस्तान के बाजार में बिकना फ्री ट्रेड का माने हिंदुस्तान का सारा का सारा रॉ मटेरियल, कच्चा माल ब्रिटेन में आए तो मुफ्त में आए और उसी से पक्का माल बनकर जाए हिंदुस्तान में बिके और उसका मुनाफा ब्रिटेन में आए ये फ्री ट्रेड ये डेफिनेशन्स हैं फ्री ट्रेड की ब्रिटिशर्स लोगों और उन्हीं डेफिनेशंस के आधार पर उन्होंने हिंदुस्तान में काम किए हैं क्या क्या काम किए हैं हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड चलाया अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए और 1813 में तो कंपनी सरकार यहां चलती थी तो उसकी मदद से उन्होंने चलाया हाउस ऑफ कॉमन्स की जो डिबेट्स मेरे पास है जो ब्रिटेन के दस्तावेज मेरे पास हैं उन पर से जो बात समझ में आ रही है वो ये कि उस जमाने में ब्रिटेन की सरकार का वन पॉइंट प्रोग्राम है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कॉलैप्स कराना है किसी भी तरीके से तो उसके लिए क्या क्या किया है उन्होंने 1813 की डिबेट के बाद कुछ फैसले हुए हैं जिन फैसलों के आधार पर इस देश में टैक्सेशन का सिस्टम अंग्रेजों ने डेवलप किया सबसे पहला टैक्स इस देश में सेंट्रल एक्साइज एण्ड सॉल टैक्स लगाया क्यों तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी जो डिबेट चल रही है कि हिन्दुस्तान में हमको एक्साइज लगाना है क्यों लगाना है? ताकि इंडियन बिजनेसमैन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रिटिश कंपनियों के सामने खड़े नहीं हो सके क्योंकि ब्रिटेन की कंपनियों का माल टैक्स फ्री हिंदुस्तान में ब्रिटेन का जितना माल आता था उसपे एक भी पैसे का टैक्स नहीं था और हिंदुस्तान की कंपनियां जो माल बनाएंगी उस पर टैक्स लगाओ तो हिन्दुस्तानी माल महंगा होगा ब्रिटिश माल सस्ता होगा ये फ्री ट्रेड के तहत किया गया दूसरा फिर हरेक बिजनेसमैन हर इंडस्ट्रियलिस्ट पे अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाया और अंग्रेजों ने कितना इनकम टैक्स लगाया पहले ही बार में 97 परसेंट इनकम टैक्स इस देश पे लगाया अंग्रेजों ये 1844 की बात कर रहा हूं मैं आज की बात नहीं कर सेंट्रल एक्साइज लगा दिया इनकम टैक्स लगा दिया फिर लोकल टैक्सेस लगा दिए सेल्स टैक्स लगा दिए म्यूनिसपैलिटी के टैक्सेज लगा दिए ऑक्ट्रॉय अंग्रेजों ने इस देश में शुरू किया ये आजकल टोल नाका देते हैं ना ये अंग्रेजों का शुरू किया हुआ आपका नहीं जितने टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है यह सब अंग्रेजों का बनाया हुआ और क्यों बना रहे हैं अंग्रेज ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज को खत्म किया जाए और वो कितना टैक्स लगा दिया है अठारह की डिबेट पर से एक दिन मैंने एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन किया कि अगर सौ रुपए की आमदनी है तो टोटल टैक्स कितना तो एक 130 रुपए का और आज आप देख लीजिए आज क्या है इससे कोई बहुत भिन्न परिस्थिति नहीं है इस देश में आजादी के कई साल बाद तक 97% इनकम टैक्स लगता रहा अंग्रेजों ने चालू किया क्यों चालू किया था ताकि आपको बर्बाद कर सकें और एक बार डिबेट चली ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि जो इनकम टैक्स एक्ट बनाया उन्होंने सबसे पहला तो कई एमपी कह रहे थे कि ये इतना कॉम्प्लीकेटेड है कि पढ़ने में नहीं आता तो एक दूसरा एमपी जवाब दे रहा है कि जानबूझ के इसको कॉम्प्लीकेटेड बनाया गया ताकि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी पढ़ नहीं सके और अगर पढ़ नहीं सकेगा तो क्या करेगा बार बार इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास आएगा और आज भी आप देख लीजिए हिंदुस्तान का इनकम टैक्स एक्ट दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड कानूनों में से एक है और मेरे शहर में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले चालीस चालीस साल की जिनकी प्रैक्टिस है इनकम टैक्स की ऐसे एक वकील ने मुझको कहा कि राजीव सच्चाई से मैं तुमको बताऊं कि 40 साल की प्रैक्टिस के बाद भी मैं समझ नहीं पाया ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या और वो बहुत ईमानदारी से कहते हैं मुझको कि जब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं तो पहली लाइन जब मैं पढ़ता हूं और अंतिम लाइन जब मैं पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं कि पहली लाइन क्या थी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता जानबूझ के इतना कॉम्प्लीकेटेड स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया ताकि आप समझ न सकें और आपको बर्बाद किया जाए तो वो फ्री ट्रेड के नाम पर किया गया और वही फ्री ट्रेड आज चल रहा है आज क्या किया जा रहा है बाहर से आने वाले इंपोर्टेड माल पर सारी ड्यूटीज खत्म की गई और इंडियन कंपनियों को उसी टैक्स के नेट में फंसा के रखा है तो आपको तो बाहर नहीं होने दे रहे हैं और बाहर से आने वाली कंपनियों के लिए सारे दरवाजे खुले कई कई कंपनियों को तो दस दस साल के टैक्स हॉलीडे दस दस साल के लिए टैक्स हॉलीडे और आपके ऊपर टैक्स के डिपार्टमेंट खड़े रहते हैं छाती पर सवार तो आप तो खत्म होने ही जा रहे हैं। ऐसे ही खत्म किया था ब्रिटिशर्स ने इस देश को एटीन 18, में जो टैक्सेशन का सिस्टम आया इस देश में उसके नतीजे क्या निकले 1890 तक आते आते पूरी इंडियन इंडस्ट्री कॉलैप्स कर गई थी कुछ नहीं बचा था इस देश वो फ्री ट्रेड का नतीजा हो निकला और आज भी ये जो फ्री ट्रेड चल रहा है वो उसी लाइन पर चल रहा उससे अलग कुछ नहीं चल रहा आप इसको मानते हैं कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी है अंग्रेजों के जमाने की इसमें नयापन कुछ भी नहीं ये कॉलोनाइजेशन के लिए आई थी वही कॉलोनाइजेशन अब इस देश में फिर से उनको लाना और ये ऐसे ही अगर चलेगा तो आप सोचिए इस देश का भविष्य क्या होने जा रहा है मैं नहीं कहता एक दो लाइन में समप कर रहा हूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि लिबरलाइजेशन के बाद हिंदुस्तान में बेरोजगारी भयंकर तेजी से बढ़ी गई आईएलओ की रिपोर्ट और हर साल अगर 40 लाख बेरोजगार हुए हैं तो छह सालों में करीब 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए ये एक बाजू दूसरे बाजू में हमारे देश के प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट मेरी नहीं है प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि लिबरलाइजेशन के बाद इस देश में सात करोड़ लोग और ज्यादा गरीब हो गए पहले गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या करीब 31 बत्तीस करोड़ थी अब 38 उनतालीस करोड़ पहुंच गई मान्य 40 करोड़ पहुंच गए और वो 40 करोड़ लोगों की गरीबी कलम क्या है आप सुन नहीं सकते उनमें से पांच करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि एक दिन में पचास पैसा खर्च नहीं कर सकते और 10 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि एक दिन में एक रुपया नहीं है उनके पास खर्च करने के और 15 करोड़ लोगों के पास एक दिन में खर्च करने के लिए पांच रुपया नहीं है ये लिबरलाइजेशन किसके लिए हो रहा है और बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है कि अभी और 20 साल इंतजार करो तब लिबरलाइजेशन के परिणाम आएंगे इस देश में माने और बीस साल में डूब जाओ कुछ नहीं बचेगा जब बाहर निकलने के लिए वो कहा जा रहा है इस देश में पहले कहते थे कि दो साल तीन साल इंतजार करो अब दो तीन साल होते होते बीस साल पहुंच गया इंतजार कब तक इंतजार करें लिबरलाइजेशन के परिणाम आने हम तो देख रहे हैं कि जिन देशों ने लिबरलाइजेशन किया उनमें से बाहर निकलता हुआ तो कोई नहीं दिखाई देता सब डूबे हुए दिखाई देते और जिन देशों में तरक्की हो भी गई है तथाकथित रूप से अगर हम साउथ कोरिया का उदाहरण लें या चीन का उदाहरण लें तो कैसे हो गई है उसका सबसे गोल्डन रूल उनके यहां है कि उन्होंने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए हैं और जिन जिन देशों ने अपने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए हैं उन देशों को नतीजे मिले हमारे यहां तो जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं उसको कैसे बर्बाद कर दिया जाए इसी के लिए कैंपेन चल रहा है रात दिन टेलीविजन बचत कैसे बढ़ाई जाए कैम्पेन इसका नहीं है ये खरीदो वो खरीदो ये ले आओ वो ले आओ इसमें सेविंग्स कहां होने वाले है? खर्चा होने वाला है सारा तो जिन जिन देशों ने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए हैं वही देश कुछ पा पाए हैं कुछ कर पाए कुछ खड़े हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप तो लगातार अपने सेविंग्स को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं लिबरलाइजेशन नहीं उसकी उल्टी दिशा में आप जा रहे हैं और ये आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी और तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछे कि आप क्या कर रहे थे जब ये सब चल रहा था मैं मेरे पिताजी को पूछता कि आप क्या कर रहे थे जब ये सारा नाटक चल रहा था हिंदुस्तान में आजादी के समय तो एक ही जवाब देते हैं कि उस समय उतनी अकल नहीं थी अपने अपने धंधे में लगे हुए थे शायद यही जवाब अगर आप देंगे आने वाली पीढ़ी को तो वो आपको माफ नहीं करने वाली है। क्योंकि सिर्फ आपका धंधा नहीं है उससे बड़ा देश है उससे बड़ा समाज है उससे बड़ा पूरा का पूरा समूह है और ये देश नहीं रहेगा समाज नहीं रहेगा तो आप कहीं नहीं रहने वाले और आप तो वैसे ही बर्बाद होने जा रहे हैं भगवान न करे ऐसा हो आप होने जा रहे हैं छह सात फर्में आ गई हैं अकाउंटेंट आपके सबके खड़े करने वाली है आपको सड़क पे विदेशी कंपनियां आ गई हैं इस देश में चार्टेड अकाउंटेंसी की फर्में इस देश में आ गई हैं। और ये बात मुझे जयंत भाई बता रहे थे कि छह फर्में आ गई है उनके धंधे चालू हो गए और उनके धंधे चालू हो गए तो आपके बड़े बड़े तीस मारख सड़क पे खड़े दिखाई दे रहे हैं और अगर आप अगर अभी भी सोते रहे तो हो सकता है आप सब सड़क पे खड़े दिखाई दे तो मैं कहता हूँ देश बचाने की लड़ाई आप लड़े न लड़े लेकिन अपने आप को तो बचाने की लड़ाई लड़िए कम से कम आप बर्बाद होने जा रहे हैं इस देश में लॉयर्स बर्बाद होने जा रहे हैं क्योंकि अब विदेशी फर्में आ रही हैं जो इस देश में कानून का धंधा करेंगे उसके लिए परमिशन मिल गई है विदेशी कंपनियों को हर क्षेत्र में परमिशन मिल रही है तो वकील मरने जा रहे हैं आप मरने जा रहे हैं जितने प्रोफेशनल्स हैं इस देश में सब एक दिन सड़क पर खड़े दिखाई देंगे अगर आप अभी सोते रहेंगे तो एक वाक्य अंग्रेजी में आई यू प्रोटेस्ट अदरवाइज यू विल बी पैरिस्ट कोई दूसरा रास्ता है नहीं आपके पास इसलिए कुछ करिए और कुछ करिए तो क्या करिए मैं कहता हूं कि कुछ नहीं कर सके तो छोटे छोटे काम करिए बड़े काम आप नहीं कर सकते छोटे छोटे काम करिए कि जब आपको पता चल जाए कि सामने आपका दुश्मन खड़ा है आपको मारने के लिए तो कम से कम इतना काम करिए कि दुश्मन को अपनी शक्ति देना बंद कर दीजिए सच्चाई यह है कि अपने दुश्मन को पैसा हम ही दे रहे हैं हम ही पैप्सी पीते हैं ना हम ही कोका कोला पीते हैं हम ही पैसा देते हैं अपने दुश्मन को हम ही कॉलगेट खरीदते हैं हम ही क्लोजअप खरीदते हैं हम ही पैसा देते हैं अपने दुश्मन को हम ही बाटा का जूता पहनते हैं हम ही अपना पैसा देते हैं अपने दुश्मन को तो अपने दुश्मन को हम खुद हमारे घर से पैसा दे रहे हैं ये देना बंद कर दीजिए कम से कम एक काम करिए तो अपने घर में सारे विदेशी कंपनियों के सामान खरीदना बंद कर दीजिए दूसरा छोटा सा मेरा निवेदन है कि इन विदेशी कंपनियों के जो शेयर्स अगर आपने कहीं खरीद रखे हो तो वो बंद कर दीजिए क्योंकि आप ही के पैसे से आपको मारने का काम कर रहे हैं तो उनके शेयर्स में आप पैसा इन्वेस्ट करना बंद करिए डिवेंचर्स में आप पैसा इन्वेस्ट करना बंद करिए और तीसरा एक छोटा सा निवेदन है कि इस ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे खतरनाक पहलू है कल्चरल कॉलोनाइजेशन टेलीविजन के माध्यम से जो चल रहा है जीटीवी सीएनएन एटीएन स्टार टीवी प्राइम स्टार ई एसपीएन चौदह पन्द्रह चैनल्स देश में आए हैं सब ग्लोबलाइजेशन के नाम पर आए और आपके घर घर में जो सत्यानाश हो रहा है वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा यूरोप में तो दिखाई देने लगा दस पन्द्रह दिन पहले एक खबर आई थी ब्रिटेन की ग्यारह साल का बच्चा बाप बन गया है ब्रिटेन में। ये खबर है ब्रिटेन की मेरी नहीं है उनके देश की है और पन्द्रह साल की उसकी पत्नी है जो मां बनी तो ग्यारह साल के बच्चे अगर बाप बनना शुरू हो जाए और पन्द्रह साल की बच्चियां अगर मां बनना शुरू हो जाए तो खतरे समझ लीजिए ग्लोबलाइजेशन के क्या हो सकते ये टेलीविजन जो आपके घर में भेज दिया गया है ग्लोबलाइजेशन के नाम पर यह ग्लोबलाइजेशन नहीं कर रहा यह आपके घर का सत्यानाश कर रहा है और इस टेलीविजन ने अमेरिका के तमाम बच्चों को पहले ही बर्बाद कर लिया यूरोप में भी बर्बादी आई 17-18 देश मैंने देखे हैं यूरोप के सामान्यतः हर देश में जाता था वहां के सोशल साइंटिस्टों से जब भी मिलता था तो एक ही प्रश्न पूछता था कि आपके देश की सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम क्या है तो सामान्यतः हर जगह एक ही जवाब मिलता था की राजीव भाई हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है की दस बारह साल की बच्ची माँ बन जाती और शादी करने के पहले कम से कम आठ दस एबन हो चुके होते हमारे यहाँ मालूम नहीं है कि शादी करते समय जिससे हम शादी करने जा रहे हैं वो प्यूरिटन है कि नहीं उनका उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा और परिवार खत्म हो गया और वो कहते थे कि हमारे बच्चों का बचपना खत्म हो गया है हमारे बच्चे बचपन में ही जवान हो गए हैं ये बहुत सीरियस बात है और ये सब कुछ हुआ है टेलीविजन के चक्कर में अमरीका में क्या हुआ है मेरे दो दोस्त हैं इस समय अमेरिका में एक कमीशन काम कर रहा है कमीशन फॉर सिविक रिन्यूअल बिल क्लिंटन ने उसको बनाया उसमें दो दोस्त हैं मेरे उन्होंने अभी एक रिपोर्ट भेजी है उसकी एक ही लाइन में आपसे शेयर कर रहा हूं 90 मिलियन अमेरिकन यूथ आर स्पॉल्ड ड्यू टू टेलीविजन एंड सिनेमा 9 करोड़ अमरीकी बच्चे बर्बाद हो गए टेलीविजन और सिनेमा के चक्कर और उन 9 करोड़ बच्चों में से 3 करोड़ बच्चे तो 100 परसेंट सीजो फ्रेनिक हो चुके पागल हो गए उसी रिपोर्ट का एक दूसरा पार्ट है जो ये बताता है कि अमरीका में दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट चिल्ड्रेन होते हैं हर साल साढ़े लाख बच्चे वहां कक्षा नौ में फेल होते हैं हर साल सिक्स लाख स्टूडेंट्स नाइन्थ में फेल होते हैं और इतने स्टूडेंट टेंथ में फेल पिछले दस साल से अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक भी टॉपर नहीं निकला है जो अमेरिका का हो सारे नॉन अमेरिकन वहाँ की यूनिवर्सिटी में टॉपर्स बन के निकल रहे हैं कारण क्या है टेलीविजन ने सत्यानाश कर दिया वो टेलीविजन आपके घर में भी आ गया है और आपके बच्चों को बचपन से सिखा रहा है चोली के पीछे क्या है चीज बड़ी है मस्त मस्त ऐसे उल्टे सीधे गाने सीख सीख कर आपके बच्चे जवान हो रहे हैं तो सोचिए की क्या बनेंगे पर चलते चलते बस एक बात कह रहा हूँ की मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक बच्चा था जिसने एक दिन हरिश्चंद्र का नाटक देखा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के पहले मोहनदास करमचंद गांधी झूठ भी बोलता था चोरी भी कर लेता था कभी कभी ये उन्होंने लिखा अपनी बायोग्राफी लेकिन उसके बाद जिस दिन उन्होंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा उसी दिन कसम खाई कि आगे से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा चोरी नहीं करूंगा और जिंदगी भर सत्य और अहिंसा के ही रास्ते पर चलूंगा तो हरिश्चंद्र का नाटक देखकर अगर कोई बच्चा महात्मा गांधी हो सकता है तो आजकल के ये तारा स्वाभिमान जैसे सीरियल देखकर आपके बच्चे क्या बनेंगे जरा सोचिए एक मिनट के लिए और जो डिशेंटीना आपने अपने मनोरंजन के लिए लगवाया है जो केबल कनेक्शन आपने अपने, अपने मनोरंजन के लिए लगवाया हो सकता है एक दिन ये आपके घर में आग लगा दे वैसी ही जानकारी आपको आपके घर में मिले जो ब्रिटेन में मिल रही और देर हो जाए उससे पहले जरूरी है कि आप चेत जाए और तब मेरा आपसे आखिरी निवेदन है कि इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ अगर लड़ना चाहते हैं तो अपने अपने घर का टेलीविजन ऑफ कर दीजिए डिश एंटीना का कनेक्शन काट दीजिए शायद आपके घर में ज्यादा शान जाएगी ज्यादा सुकून आ जाएगा आपके बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे आप भी अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिता सकेंगे आजकल क्या है दादी बच्चे दोनों बैठ के टीवी देखते हैं न दादी बच्चे को कहानी सुनाती है न बच्चे को दादी से कहानी सुनने की फुर्सत और बिना कहानी सुने बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता कहानी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है तो टीवी बंद कर दीजिए और अपने अपने बच्चों को चुन चुन कर अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए हो सकता है वो इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ लड़ाई में आपसे कुछ मांगने आया हूं वोट मांगने नहीं आया कभी आऊंगा नहीं किसी पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है सब पार्टियां देश के हित में नहीं एकदम देश के खिलाफ काम कर रही है अपने स्वार्थ के लिए आपसे कुछ चाहिए और आपके मन का संकल्प चाहिए एक संकल्प आप मुझे दें बी इंडियन एंड बाय इंडियन का और दूसरा संकल्प दें अपने अपने घर के टेलीविजन स्विच ऑफ करने का शायद हम ये लड़ाई जीत जाए इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद अब रश्मिन संघवी छोटी सी बात करना चाहते हैं ये ऑडियंस में ज्यादातर लोग मुझे नहीं पहचानते हैं तीन चार फ्रेंड्स के सिवाय आपको शायद पता होगा कि मैं जो तीन चार लोग हैं उनको पता है आपको ज्यादा पता नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट मेरा स्पेशलाइजेशन है और '89 में मैंने पहले शायद बंबई में पहले मैंने लिखा था आर्टिकल कि फेरा शुड बी स्क्रैप्ड, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट निकाल लेना चाहिए मेरा एम्फोसिस हमेशा इस बात पर रहा था कि भारत के कायदे भारतीयों को झकड़े रखते हैं हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस दूर होने चाहिए जब 91 में मनमोहन सिंह जी ने कहा कि फेरा इज बीइंग लिबरलाइज्ड लिबरलाइजेशन शुरू हुआ है तभी मुझे पहले शौक ये लगा था कि इंडियनों को लिबरलाइज करने के बजाय एनआरआई और फॉरेनर को लिबरलाइज करा जा रहा है उन्हें ज्यादा लिबर्टीज दी जा रही है नहीं कि हमें ये सिलसिला चालू रहा है मैं एक चीज बताऊंगा कि इसे कहते हैं पेराडाइम कॉन्स्पिरसी एक षड्यंत्र जिसमें लोगों के विचार करने की शक्ति कुंठित कर दी जाती है या तो उसे बदली दी जाती है और इसका एक उदाहरण है जैसे उन्होंने अपमारे पर 200 साल से लाद दिया था जो आज भी हम उससे छूट नहीं सके कि व्हाइट स्किन वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और उनका जन्म ही हुआ है दुनिया के ऊपर साम्राज्य करने के लिए ये जब हम गुलाम थे तभी भी मान रहे हैं और आज भी हम जब अगर वाइक स्किन वाले को देखे तो उसे रिस्पेक्ट से देख रहे हैं मैं ये सब्जेक्ट के ऊपर डेढ़ घंटा मैं भी बोल सकता हूं क्या क्या कॉन्स्पिरसीज हो रही है मैं खाली दो मिनट के लिए इतना ही कह रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट में रिजर्व बैंक में बहुत ही सीनियर लोगों से मिला हूं और दस अफसर में एक अफसर तो ऐसा होता ही है कि जिसे अपने दिल में भारत देश के लिए लगाव है और ये लोग जानते हैं कि ये कॉन्स्पिरसी अमेरिका कर रहा है जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उनके साधन है और ये कांस्पिरसी के कारण अपने ऊपर अबजोर रुपए के लॉस लादे दिए जा रहे हैं मैं एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने बॉम्बे चार्ट अकाउंट सोसायटी और चार्टेड अकाउंट्स मैगेजीन में दिए हुए हैं नाइन्टी जून में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने उसके पहले रुपये की कीमत थी 18 रुपये पर डॉलर आज उसकी कीमत हो गई 36 रुपये। अगर हम खाली सिम्पलीफिकेशन के लिए सिंपल फिगर लेते हैं कि वो टाइम पे अपना फॉरेन एक्सचेंज डेट समझो 82 बिलियन डॉलर था आज वो 100 अब से ज्यादा है 120 सौ अबज डॉलर है गवर्नमेंट डेट और फाइनल प्राइवेट जीडीआर एडीआर वगैरह ले लेंगे तो मगर सिम्पल फिगर लीजिए सौ अबज डॉलर का हमारा फॉरेन एक्सचेंज डेट है वो जब 18 रूपये था तभी तो हमें 1800 सौ अब का ऋण चुकाना था जब रूपये की कीमत 36 रुपया हो गई तो 3600 सौ हमें चुकाना है अगर हम एक पैसा भी ज्यादा लोन नहीं लेते हैं फिर भी हमारी लोन डबल हो गई और ये सिंपल एग्जाम्पल है कि एक गरीब देश से पैसे वाले देशों में पैसे का ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम पुअर कंट्रीज टू रिच कंट्रीज इसके ऊपर मैंने बहुत सारा लिखा है मुझे बहुत दुख है कि बहुत ही कम लोग ये समझते हैं बहुत ही कम लोग ये पढ़ने के लिए तैयार है इसे फाइनेंस मिनिस्टर को हमने बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंट सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन भी किया है मगर उसे कौन पढ़ता है और ये चीज पर मेरी बहुत सीनियर ऑफिसर से बात हुई है और उनका कहना है यस ये अमेरिकन कॉन्स्पिरसी है कि अमेरिकन करेंसी का रिवेल्यूएशन होना चाहिए रॉ मटीरियल सप्लायर कंट्रीज का करेंसीज का डिवेल्यूएशन होना चाहिए और इसी से अमेरिका में वेल्यू ट्रांसफर होती है बहुत कुछ बोल सकते हैं मैं इतना ही कहता हूं कि राजीव जी जो कह रहे हैं वो सच हकीकत है उन्होंने जो ये भी कहा कि हम भारत में इडियटों की मेजोरिटी है लोग काम नहीं करना चाहते हैं लोगों का एक्सप्लोरेशन होता है वो चुपचाप सहन करते हैं क्योंकि ये हमने पूर्व जन्म में पाप किए होंगे तो आज हम सफर कर रहे हैं और जब भी भारत पर तकलीफ होगी तो लोड कृष्णा आ जाएगा हमें बचा लेंगे हमें कुछ नहीं करना है ये फिलोसॉफी पर नहीं चल सकता है देश राजीव जी जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट चाहिए और अगर हम खुद एक्टिविस्ट नहीं बन सकें तो इनकी मदद करने की हमें बहुत जरूरत है थैंक यू पचास सालों में एक बेटी जब लड़ाई हुई थी तभी जर्मनी जापान तक खत्म हो गए थे और वो वापस ऊपर आए डेरा डेवलप्टीयेंडेंस किया मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग जवाब मैं देना चाहता हूं एक बार यही प्रश्न मैंने एक जापानी से किया था मैं शायद 91 में एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो एक जापानी साइंटिस्ट थे उनसे मैंने सवाल किया कि आपका देश बर्बाद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और आपके ऊपर दो एटम बम गिराए थे आप कैसे वापस निकले उसमें से बाहर आपने फॉरिन इन्वेस्टमेंट पे बहुत जोर दिया था टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर दिया था अमेरिकन मल्टीनेशनल्स को बुलाया था क्या यूरोपियन मल्टी को बुलाया था कैसे आपने डेवलप किया ये प्रश्न मैंने उनसे किया तो उसने जो जवाब दिया वही मैं आपसे कह रहा हूँ उसने कहा कि जापान को खड़ा करने में ना तो विदेशी पूंजी का कोई योगदान है ना विदेशी टेक्नोलॉजी का कोई योगदान है ना विदेशी कंपनियों का कोई योगदान है जापान को हमने खड़ा किया है अपने संकल्प से और आत्मशक्ति से जो उसने जवाब दिया वो मेरे दिल को इतना छू गया उसने कहा कि अगर आप मुझे कुछ मार्क्स देने का काम करो तो विदेशी पूंजी विदेशी टेक्नोलॉजी विदेशी कंपनियां इन सबको मैं सबसे आखिरी स्तर पर रखूंगा पहली बार अगर मुझे चूज करना पड़े तो आत्मशक्ति और कंकल ये दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं देश को बनाने में ये जैपनीज लोगों में है और जापान का फिर उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कैसे जापान में 1950 से 70 तक स्वदेशी आंदोलन चला बहुत कम लोग जानते हैं कि जापान में 1950 से नाइनटीन तक एक आंदोलन चला जिसका एक ही मुहावरा था बी जापानीज एंड बाई जैपनीज उसमें टाबुची नाम का एक बड़ा भारी नेता था उसी ने मुझे बताया कि तागुची का जापान में उतना ही सम्मान है जितना हमारे यहाँ महात्मा गांधी का तागुची करता क्या था अमेरिकन कंपनियों के सामान को अगर कहीं देखता था जैपानीज बाजार में तो भड़क जाता था और वो कहता था कि हम जापानीज लोगों को मर जाना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत अमेरिकी सामान खरीदने के इस तरह का उसने देश में एक तरह का सैलाब खड़ा कर दिया और जापान आज जो है वो उसी का परिणाम ऐसे ही जर्मनी फ्रांस को फ्रांस में तो मैं अभी भी देखता था जिन दिनों में मैं फ्रांस में रहता था बच्चों को बचपन से वहां फ्रांस में क्या होता है स्कूल्स में जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं हर ब्लैक बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखा रहता बी फ्रेंच एंड बाई फ्रेंच बचपन से और वो फ्रांस भी ऐसे ही खड़ा हुआ फ्रांस को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान है चार्ल्स द गोल का चार्ल्स द गोल नाइनटीन के बाद जब प्रेसिडेंट बना तो उसने पूरे फ्रांस को उल्टा कर दिया क्या क्या किया उसने फ्रांस को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका चार्ल्स दगोल मानता था किस चीज की है टेलीविजन की 1926 में फ्रांस में टेलीविजन आ गया था और आप शायद जानते होंगे कि 1914 और 1917 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें फ्रांस एक विजेता था फ्रांस की शक्ति थी वही फ्रांस 1945 में पिट गया जर्मनी से तो चार्ल्स दगोल हमेशा उसका एनालिसिस करता था कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों विजेता थे और सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्यों हार गए तो वो एक ही जवाब देता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम इतने मस्त हो गए कि फ्रांस को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। वहां सबसे पहला काम पब्स खोले, शराब के अड्डे खोले, फिर कैसीनोज खुले फिर जुए के अड्डे खोले, उसके बाद नाटक कंपनियां खुली सिनेमा और 1926 में टेलीविजन भी आ गया तो उसके बाद फ्रांसी पीढ़ी पूरी की पूरी उसी में डूब गई फोर्टी में जब जर्मनी ने अटैक किया फ्रांस के ऊपर तो विद इन पूरा का पूरा फ्रांस कैप्चर कर लिया गया चार्ल्स दगोल ने कसम खाई थी कि जब अगर मैं कुछ करूंगा तो सबसे पहला काम सिनेमाघरों में आग लगाऊंगा 45 के बाद चार्ल्स दगोल प्रेसिडेंट बना सबसे पहला काम उसने सिनेमाघर तोड़वा दिए, सबके सब। दूसरा काम उसने टेलीविजन का प्रसारण बंद करा दिया तीसरा काम जितने कैसीनोज और पब्स खुले थे सब बंद करा दिए और फ्रांसी लोगों में एक जुनून पैदा किया फ्रेंच कल्चर के प्रति जो पूरी की पूरी पीढ़ी अमेरिकाइज हो गई थी जर्मन का पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस आ गया था फ्रांस पे, उसको उसने 10-15 साल में बिल्कुल खत्म कर दिया और आज फ्रांस है आज भी फ्रांस में एक भी अमेरिकन टेलीविजन कंपनी का कार्यक्रम आता नहीं हमारे यहां कई लोग ये बहुत ईडियोटिक एग्जाम्पल देते हैं कहते हैं कि हम ऊपर से आने वाले उनको रोक नहीं सकते ट्रांसमिशन को मैं एक टेलीकम्यूनिकेशन के इंजीनियर के नाते कह रहा हूं कि हर हम रोक सकते फ्रांस रोकता उनके दो सेटेलाइट रात दिन यही काम करते हैं कि अमरीका से जो भी वेब्स आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, उन्हीं को खत्म करने का काम करता है तो घुस नहीं पाता एक भी अमेरिका का कोई कार्यक्रम फ्रांस की टेरिटरी में हम भी कर सकते हैं। उन्होंने वो किया और उसके बाद वो खड़े हो गए आज भी फ्रांस में बी फ्रेंच एंड बाई फ्रेंच का जबरदस्त यूनून है और ताजा उदाहरण में दू रूस का रूस बर्बाद हुआ ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रो एक नाइनटीन में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन नतीजे निकले एक देश खंड खंड टूट गया अब रूस को फिर से खड़ा कर रहे हैं कौन झिर्नोवस्की नाम का एक बड़ा भारी नेता है रूस में शायद आपने उसका स्पीच सुना हो अगर उसका स्पीच सुना हो तो मेरे स्पीच और उसके स्पीच में कोई फर्क नहीं है। अंत में वो भी यही कहता है रूस को अगर बचाना है तो बी रशियन एंड बाई रशियन जब जीर्णोवस्ती यहां हिंदुस्तान में आया तीन दिन रहा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उससे पूछा कि टूटे हुए रूस को कैसे जिंदा करोगे तो उसने कहा कि संकल्प शक्ति से न विदेशी पूंजी से न विदेशी टेक्नोलॉजी से न विदेशी कंपनियों से संकल्प शक्ति से रूस को खड़ा कर देंगे और हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको लगे कि रूस फिर से एक हो गया बॉरे सेलस्तीन भी अब उसी के कहे पर चल रहा है बॉरिस्लस्तीन ने भाषण देना शुरू कर दिया वो भी कहते हैं बी रशियन एंड बाई रशियन तो मुझे लगता है कि ये सारे देश जो आगे आए और हम नहीं आ पाए उसमें यही एक बेसिक फर्क है और कोई दूसरा फर्क मुझे नहीं लगता कहा बस सिंगल सा ऑब्जेक्टिव है जो रश्मिन भाई ने कहा न अमेरिका और यूरोप के देश ये मानते हैं की व्हाइट फेंस वर्डन है हम दुनिया के गरीब देशों पर राज करें तो पहले राज करने के लिए सेनाएं भेज देते थे आर्मी भेज देते अब राज करना उस तरह से आसान नहीं है तो अब उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया है कि वहाँ की सरकारें हमारे ही इशारों पर अगर चलें तो हमको आर्मी भेजने की जरूरत नहीं वहाँ की पुलिस वहाँ की मिलिट्री अगर हमारे लिए काम करे तो हमें हमारी आर्मी भेजने की जरूरत नहीं तो अमरीका आज भी उसी मानसिक उसमें अवसाद में घिरा हुआ है कि हमको सारी दुनिया में राज्य करना पहले यूरोप इसमें घिरा हुआ था अब अमरीका घिर गया तो सिंपल सा रीजन है दूसरा एक और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण की अमरीका और यूरोप में जो वेल्थ है जो रश्मिन भाई ने कहा इस वेल्थ को टिकाये रखना उनकी मजबूरी है और इस वेल्थ को टिकाए रखना तभी संभव है जब गरीब देशों का एक्सप्लॉयटेशन होता रहे जो कंजम्पशन का पैटर्न है अमरीकन सोसाइटी में यूरोपियन सोसाइटी में अगर उतने कंजम्पशन का पैटर्न अगर हम करने लगे तो ये देश सत्यानाशी हो जाएगा तो वो कंजम्पशन के पचे नहीं लाना चाहते तो आपको एक नये तरह का मुहावरा उन्होंने दे दिया कि तुम तुम्हारी जनसंख्या कम करो ताकि तुम्हारे यहां जो रिसोर्सेज बचें उनको हम खाएं अमरीका कभी भी ये नहीं कहता कि हम हमारे कंजम्पशन को कम करें वो हमेशा आपको डिक्टेट करता है कि आप अपनी जनसंख्या कम करिए तो पहला कारण तो मैंने बताया दूसरा बड़ा कारण है कि उनके यहां जो वेल्थ है वो एक्सप्लाइटेशन पे टिकी हुई है। और ये एक्सप्लाइटेशन अगर बंद हो गया तो अमेरिका कॉलेप्स हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा और यूरोप भी कॉलेप्स हो जाएगा तो ये उनकी मजबूरी है कि वो उसी कॉलोनियल ऑर्डर को जो चलता रहा है पिछले पांच साल से बनाए रखना चाहते हैं उसके क्लीशेज बदलते रहते हैं उसके बदल जाते हैं ऑर्डर वैसा ही चलना चाहिए तो ये दूसरा जवाब है बर्बाद हो गए टीवी देखे पूछने का नहीं मिलता है यूनिवर्सिटी तो तो में कोई तो डॉक नहीं आते हैं तो फिर इसमें तो ये ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अमेरिकन बच्चे बर्बाद हो रहे हैं लेकिन अमेरिका में अभी भी कुछ लोग हैं जैसे मैं आपको बताऊं शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि सीआईए और पैंटागन में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी टेलीविजन देखता नहीं और देख नहीं सकता दूसरी बात सीआईए और पेंटागन में काम करने वाले किसी भी आदमी को दुनिया के दूसरे देशों के बारे में जो जानकारियां दी जाती हैं वो अमरीका के अपने तरीके की जानकारियां होती हैं। और उनका जो दिमाग फ्रेम किया जाता है जो स्टील फ्रेम उनका दिमाग बनाया जाता है वो इसी के लिए कि आपको इन सबको डेस्ट्रॉय करना है तो वो जो कनिंगनेस सिखाई जाती है मक्कारी सिखाई जाती है आपको बर्बाद कर देना है दूसरे देशों को जाके वो उस लेवल पे चलता है और अमेरिका में पूरा अमेरिका नहीं अमरीका में अगर मैं मानूं तो उनकी सत्ताईस करोड़ की आबादी में मुश्किल से एक प्रतिशत लोग होंगे मुश्किल से एक प्रतिशत ये जो पूरी कॉन्स्परेसी में शामिल होते हैं मुश्किल से वन परसेंट बाकी सारी अमेरिकन प्रजा कॉन्स्पेरेसी में शामिल नहीं वन परसेंट लोग हैं जिनमें लॉरेंस समर्थ हैं या बिल क्लिंटन होंगे या रोनाल्ड रीगन होंगे या आपके ये क्या नाम है उनका अभी जो वुलफनसन है ये होंगे या ऐसे कुछ हो 1 लोग हैं जो पूरी कॉन्स्पेरेसी में और वो वन लोग पचास साल की आगे की प्लानिंग करके चलते वो कभी भी दूसरी तरह की चीजें नहीं करते और उनमें से एक व्यक्ति जो रह चुके हैं मेरे अपने फूफा जी हैं जो उस नेटवर्क में रहे और अभी वहाँ से लौट के आए हैं उनको अकल आ गई भगवान ने बुद्धि दे दी तो लौट आए तो वो उनसे मैं किससे सुनता हूँ कि ये कैसे सब चीजें चलती है तो वो जब सुनाते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे चीजें चलती वो कभी दोबारा समय हुआ तो बताऊंगा की अमेरिका में कॉन्स्पीरियसीज कैसे होती है कैसे बर्बाद किए जाते हैं देश तो तो तो तो अमेरिका के अंदर लोग कैसे सोच लेते हैं तो क्या ये बात साइंटिफिक एटी परसेंट तो नहीं, तो नहीं सिक्सटी परसेंट बिल्कुल लाना चाहिए मैं तो इस मात का हूँ इस मत का हूँ कि इस देश में ऐसा एक कानून बना देना चाहिए कि अगर आपने हिन्दुस्तान के पैसे बर्बाद किए हैं साइंटिस्ट बनने में तो आप बाहर जाइए पढ़कर आइए उसके बाद आप वहां नौकरी नहीं कर सकेंगे वापस आके इसी देश में काम करना पड़ेगा का सिंपल सा रीजन मैंने आपको बताया धंधा पैसा पैसे, पैसे, पैसे के साथ साथ, पैसा तो साथ में उसका में नहीं हो, हो सकता है आपकी तो बात, तो बात सही एक बात सही है आपकी उस तरह से अगर आप देखें तो शायद नहीं होगा दुनिया लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात मैं मानता हूं पैसे से ज्यादा बड़ी बात है मानसिक गुलामी और वो मानसिक गुलामी क्या है अमेरिका में जाके ही कुछ कर सकते हैं अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं अच्छा नहीं लगता मुझे डॉक्टर हरगोविंद खुराना हिंदुस्तान में क्या कमी थी जो रिसर्च वो कर रहे थे उस रिसर्च को करने में इस देश में कोई कमी नहीं थी और करी ही ली थी पूरी पूरी लेकिन मानसिक गुलामी इतनी जबरदस्त खुराना साहब के मन में कि रिसर्च पेपर वहीं जाके प्रोड्यूस किया यहां नहीं प्रोड्यूस किया और फिर एज ए अमेरिकन साइंटिस्ट वो सारी दुनिया में पहचाने लगते हैं सी रमन साहब उनको कितना ऑफर किया था अमेरिका ने कि आप आ जाइए यहां रहिए सी रमन ने कहा कि मेरे पास जो भी टूटा फूटा ऑपरेटर्स है मैं यहीं करूंगा जो करूंगा तुम्हारे यहाँ नहीं आने वाला और ऐसा ऑफर कितने लोगों को नहीं किया तो ये जो मानसिक गुलामी होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है पैसे को मैं सेकेंडरी मानता हूं मानसिक गुलामी उसमें प्राइमरी है और इस मानसिक गुलामी में से बाहर लाना ही पड़ेगा लोगों को और ये तभी आता है जब कोई एक बड़ा कैंपेन चलता है हो सकता है ये स्वदेशी का कैंपेन अगर इस देश में खड़ा हो तो हम मानसिक गुलामी में से बाहर निकला और मैं मानता हूं ये सबसे बड़ी सफलता होगी अगर हम इस मानसिक गुलामी में से उनको निकाल पाए